चिदा ही। तो है। चित सो यस्या, सा चिदा का चिदाबाश अंतृत्ति चिदाबाश प्रतिबिंबागिबिंब चैतनिक प्रतिबिंब प्रतिबिंब वह अंत में पुरोभाग अग्रभाग में किसका बुद्धिवृत्ति साधिवृत्ति ऐसी बुद्धिवृत्ति का नाम ज्ञान इसी को ज्ञान सबसे वेदांत में प्राप्त है ऐसे भी आचार्य जो है कहे हैं शंकराचार्य जी पर आचार्य जी तृष्टान्त और अज्ञान क्या है जाड्यम स्वस्पूर्तिरित्व अज्ञानते जाड्य मे स्वत रहित अवस्था उसी का नाम अज्ञान कहा जाता है सर्वतः संबद्ध इन दो के द्वारा क्रमश दोनों एक कालावचित नहीं होता जब अज्ञात है तो ज्ञात नहीं रहेगा जब ज्ञात है तो अज्ञातता नहीं रहेगी वहां इसे कहते पर्यायण मैंने क्रम से इन दोनों के द्वारा एक के द्वारा एक और से जब वो नहीं होगा तो दूसरा के द्वारा व्याप्त होता है सर्वदा मैंने संबद्ध हो जाता है कौन सर्वदा संबद्ध व्याप्त कर, कर दिया सर्वदा संबद्ध कौन कुंभ घटा इसके दो प्रकार इसलिए कहा जाता है क्या दो प्रकार कैसे कहाते हैं आप ज्ञात ज्ञाती अज्ञात उच्यते ज्ञान हुआ तो ज्ञात कहा जाता है जब अज्ञान है उसका तो अज्ञात कहा जाता मानो अज्ञात से कुंभ अज्ञान व्याप्त भौत ब्रह्म भाषित्व और पक्षी कहता है ठीक है जब तक घट अज्ञात है तब उसके अज्ञान को ब्रह्मचेतन प्रकाशित करता है ये तो मानना होगा क्योंकि वृत्तिवाद गई नहीं है वृत्ति गई होती तो घट का प्रकाशन हो जाता घट ज्ञान हो जाएगा मैंने घट का ज्ञान का मतलब यह कि वहां बुद्धिवृत्ति गई नहीं है इसलिए बुद्धिवृत्ति गई नहीं तो सीधा भाषण है तो लेकिन किया।, किया वही चिदाभा ना ब्रह्मचैतन जिसने घट ज्ञान को प्रकाशित घट को प्रकाशित कर सकता कहा उसका जवाब कैसे होगा बुद्धि की जरूरत है फिर बुद्धि की जरूरत है तो कोई बात नहीं फिर ऐसा करना घट के अज्ञात को और अज्ञातता को प्रकाशन करने के लिए ब्रह्मचेतन को मान लो लेकिन घट का ज्ञान और घटगद गट घट का घट का प्रकाशन और घट ज्ञान का प्रकाशन इन दोनों काम के लिए क्या करना चिताबासी कर ले चिताभाष घट को प्रकाशित कर ही रहा है क्या करके दूसरे घट ज्ञान को भी प्रकाशित कर देने दो उसके लिए ब्रह्मचेतन क्यों मानना घट तो को कौन प्रकाशन करेगा चिदा और घट ज्ञान को ब्रह्मचैतन क्या जरूरत है जो, जो गट को प्रकाशित कर रहा है वही घट ज्ञान को भी तो प्रकाशित कर सकता है ऐसा पूर्व पक्ष पूछ रहा है ज्ञान व्याप्त से तो ज्ञात से कुंभ से कुछ ब्रह्मचेतन उषित तुम ज्ञान के अंदर व्याप्त जो ज्ञात है कुंभ का उसको ब्रह्मचेतन का क्यों मानना इत्याशन तो सिद्धांतिक्षारा निवृत्त होता है उसी प्रकार ज्ञान की ज्ञातता जनन मात्र से उपक्षिण हो जाता है अज्ञात कुंभवत् ज्ञात से ब्रह्म अज्ञात कुंभ के समान ज्ञात कुंभ का भी ब्रह्मवास तो मानना ही पड़ेगा जो वृत्ति है वो क्या करेगी अज्ञान तक पहुंचा गया वहां घट को देखने के लिए घट नहीं मिला घट का ज्ञान को करके आ गया ही का उसी पर मानना पड़ेगा यदि छिदावास गया घट तक जाएगा घट ज्ञान करेगा उसका जो प्रकाशन होगा वो ब्रह्मचित करेगा कि छिदावास या वृत्ति को उतनी ही दूर तक काम होता है उसके उनका शक्ति क्षीण माना गया कि व्यवहार ऐसे ही हो रहा है अनुभव सिद्ध बात यह अनुभव से सिद्ध हो रहा है कि यदि कर लेता फिर अज्ञात तो को भी चिदाबासी प्रकाशन कर लेते घटाभाव का ज्ञान क्या नहीं आज घट का ज्ञान हुआ घटाभाव का ज्ञान क्यों उसे घट का ज्ञान हुआ ना यहां घट नहीं है आज तक तो मुझे घट क्या मालूम नहीं हो रहा है हमने वहां गया अब किसी ने मुझे घट माल्म नहीं कहा किसी ने मान लो किसने कहा मेरे को घट क्या है मालूम नहीं आप मुझे बताओ आपने उधर जाओ रसोई में देख के आओ रसोई में रखा हुआ है घड़ा वो तो गया रसोई घर में रसोई घर उसे घड़ा नहीं दिखाई तो जो जो जानता था उसको देखा उससे दिन को घड़ा समझने कोशिश किया वहां कोई चीज नहीं थी जो गोल मोटो लक्षण ने कम बुकरी वाज मत इसे कहा घट नहीं घट ज्ञान नहीं हुआ मेरे कारण क्या उसका घट के अज्ञान का पीछे घट के अभाव अज्ञान कारण उस घटवा नहीं था आते हुए नहीं भाव के पीछे होता है घटका ज्ञान जाने के लिए घट का ज्ञान की निवृत्ति जरूरी है अब इस प्रक्रिया में वो कहते हैं कि घट का ज्ञान को जिस प्रकार से उसकी अज्ञातता ज्ञान से ज्ञात का जन्म देना ज्ञान ने क्या किया ज्ञातता को उत्पन्न करने मात्र से उपक्षीण हो जाता है ज्ञान ने घट में ज्ञातता को पैदा कर दिया बस उस बाद क्षीण हो गया और का प्रकाशन करेगा। वो करेगा। जैसे अज्ञान को आपने माना था अज्ञातता चलन मात्र के द्वारा अज्ञान क्षीण हो गया उसी प्रकार ज्ञातता उत्पत्ति द्वारा ज्ञान का सामर्थ्य क्षीण हो गया अतएव अज्ञात कुंभ के समान भ का भी प्रकाशन कौन करेगा ब्रह्म ही करेगा ब्रह्माइव अज्ञा तो ब्रह्मा भाष्य अज्ञात ब्रह्म के तरफ भाष्य यदि आप मानते हो फिर तो ज्ञात कुंभ क्यों नहीं भाषित हो ब्रह्म से वो कैसे आप कहते हो चिदा भाषा कर देगा उसको चाषित कर देगा ऐसा आप कैसे सकते। इसे कर सकते नकिम करके रहे ज्ञात तथा तो होगा अरे भ्रमसी अवश्य होगा क्योंकि यथा ज्ञात तो जन नहीं हुआ चंदबास परीक्षा है क्योंकि क्यों तो ज्ञात पहला करके ही वो क्या करता है चंदबास हो गया हर चीज का आप बुद्धि की क्या चलती? चक्षु अपना प्रकाशन कर ले चक्षु अपने मान कर ले चक्षु को अपना गया, अनुभव कर लिया बीच क्या जरूरत तो बुद्धि को मानने को मन को मानने को ये व्यवस्था देना पड़ता है ना बिना मन बुद्धि का केवल अंक देख नहीं सकता ये सारे इंद्रिय हिसाब प्रवृत्त हो जाएंगे तो व्यवस्था पकड़े हिसाब को मानना पड़ा नहीं केवल चक्षु देखता नहीं है बुद्धि के बिना चक्षु देख नहीं सकते बुद्धि के बिना स्रोत्र सुन नहीं सकते मन बुद्धि की सहायता से सारा काम करते हैं बिना मन बुद्धि की सहायता के कोई भी काम कर नहीं सकते ये अनुभव के आधार पर मैं विचार आधार पर वगैरह आपको मानना पड़ता है जैसे यहाँ पर वैसे ही चिदा सामर्थ कितना है किस चीज का कौन सी इंद्र का कितना सामर्थ्य है ऐसे भी तो लफड़ा होता है ना चक्षु बाह देश में जाकर देखता है और श्रोत भी तक जाता है और क्या और जो ग्राह इंद्रिय बाईस तक जाता है वहां तक भी लड्डू तक जाएगा कि लड्डू रसन के पास आता है जानने के लिए इसलिए ये सब इंद्रियों का सामर्थ्य अनुभव से निर्णय होता है ना कोई विषय तक जाता है और कई इंद्रिया के पास आते तक होता है। देखने में लड्डू का आकार का बनाते और उसमें सारा कड़वा डाल के देती तो क्या असर हो गया आप देखने में लग रहे लड्डू है, है मीठा होगा और खाने के बाद ही चलता है ना कि कड़वा यथा अज्ञात कुंभ ब्रह्मणा भाष्य जिस पर चिदाभास का जो सामर्थ्य है ज्ञातत्व तो को पैदा करके निवृत्त हो जाता है उसको प्रकाशन नहीं करता जब वृत्ति गई चिदाभाष ने घट को प्रकाशित किया जब तब उस चिदाभास उस गठ में गढ़ ज्ञान जब होने लगा तो उसे ज्ञातता नाम के जिस पैदा करके छीन हो गया अब उस ज्ञातता को प्रकाशन कौन करेगा ब्रह्म सामान्य सामान्यता जननाया अज्ञान ज्ञात जनाया बुद्ध रे वाल तो पूर्व पक्षी कहता है अज्ञातता को में, जैसा अज्ञान समर्थ था उसी प्रज्ञात उत्पत्ति के लिए ज्ञान ही समर्थ है मान लो कि मन न चिदा वहाँ चिदा के पीछे लफड़े की जरूरत क्या चिदाभास इत्याशि चिदाभास रूपा जो बुद्धि है नो खुद भी घटादिक प्रकाश नहीं कर सकती है चिदाभास बुद्धे घटादिवद अकाश रूप ज्ञाता जन्म न संभवती ज्ञात उत्पन्न ही नहीं करते करना एक अज्ञात का सामर्थ्य है बुद्धि का सामर्थ्य नहीं है आभासहीन बुद्धियार्वशेष कृदा देहै आभासहनया बुद्धियात बुद्धि से ज्ञात न उत्पन्न नहीं किया जा सकता क्यों तादर बुद्धि है, चिदावास रही है ना। को मिट्टी जो जड़ पड़े हुए हैं इनसे बुद्धि में अंतर क्या है ही अंतर है ना बुद्धि में चिदाबास होना और मिट्टी आदि में चिदावास नहीं है इसे इस जड़ में उस जड़ में अंतर किसके वजह हो रहा है चिदावास के वजह बुद्धि किस चीज का प्रकाशन करती है हम किस अंत पर बोल रहे हैं चिदाभास के वजह से बोलते हैं और मिट्टी पत्थर प्रकाशन नहीं कर पा रहे क्योंकि वह चिदाभास नहीं है अतः केवल बुद्धि बिना चिदाभास का वो पत्थर से बुद्धि में कोई अंतर नहीं है चैतन्य का प्रति बढ़ने से पत्थर और बुद्धि में अंतर होगा मिट्टी और बुद्धि में अंतर होगा इसलिए कहते हैं जिसका बुद्धि कामने का क्या होते गोबर गणेश है भैंस बुद्धि इस बुद्धि में चिड़ावा है ही नहीं चैतन्य का प्रतिबिंब भी नहीं पड़ रहा है फिर ही नहीं हो रही है क्या करना क्या नहीं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है स्पुरण होने का मतलब क्या तो उस बुद्धि में सम्यक चैतन्य का प्रतिबिंब पड़ना अब बुद्धि चैतन्य प्रतिबिंब ना पढ़े तो स्पूर्ण ही नहीं होगा क्या कारण क्या समझ में नहीं आता अंधकार सा हो जाता दिमाग उसकी तो जट जैसे हो गया क्या नहीं घट जैसे पत्थर जैसे हो गया इसे कहते बिना चिदाभास की जो बुद्धि है उसमें और मिट्टी में कोई अंतर नहीं से तो काम करेगा। सामान्य है सामान्य वो सामान्य है, उससे तो कुछ नहीं काम कर सकता कोई वो तो सामान्य होने से पहले ही बोल चुके हैं वो तो कौन पैदा कर रहा है इसीलिए ज्ञातता प्रकाशन रमचेतन करता है करता पैदा तो चिदाभास करता है सिर्फ तो रहा है बिना छिदावास घट में ज्ञातता नहीं आएगी चितावास ने घट में ज्ञातता पैदा किया उस ज्ञात को प्रकाशन ब्रह्मचैतन करेगा पैदा करके वो क्षीण हो जाता ये तो पैदा करने तक का काम करता है प्रकाशन काम दूसरा करता है ब्रह्मचैतनी करता है इसे ब्रह्मचेतन सर्वव्यापक सामान्य उसको लेकर कोई कुछ कार्य कर ही नहीं सकता जो भी कार्य होता है तो विशिष्ट के माध्यम से ही होता है अदय कहते हैं तो तो बुद्धि मृतिका भी, भी क्या है विकारी बुद्धि भी विकारी क्या अंतर है दोनों जड़े चिदाबासित तो बुद्धि व्याप्त से घट से ज्ञातत्व तो भाव दृष्टान स्पष्ट है आप देखिए चिदावास बुद्धि से व्याप्त घट मान भी लिया जाए इन तार घट में ज्ञात तो नहीं होता इसको दृष्टांत दृष्टान अभी प्रतिम पड़ा नहीं और बुद्धि के वृत्ति चल गया वृद्धि जाकर घट को व्याप्त कर ले पहले पता नहीं घट चले वृत्ति तो चली जा सकती है कई बार चली जाती है लेकिन चिदावास साथ में नहीं गया वो कुछ और चक्कर में पड़ा हुआ है तब क्या होता है वृत्ति के जाने पर वस्तु ज्ञान नहीं कई बार होता है विशेष रूप में आदमी अकेला सड़क पर चल रहा हो तब होता ही है। अकेले चलता है ना वो कुछ चलते रहता। और सामने से कौन, आ रहा है, कौन जा रहा है कुछ पता है। इतना अकल ना, नहीं अकाद काम करते टकराता नहीं कई बार गिर तो जाते मार जाते तो होता है शरीर में पूरा होश आ जाता है शरीर में तो ये क्या हो गया तो ये सामने से लड़ेंगे नहीं किसी से नहीं करेगा लेकिन असामान्य चेतन के साथ व्याप्त है विशेष चेतन में व्याप्त नहीं कर रहा है अतिविध कोई विशेष कार्य विशेष वस्तु वगैरह पहचान नहीं कर पाता है इसे ज्ञात कुंभो मृदा लिप्तो नकुत्र चित भ से जात नकुत्रचित न कुंभ तो ज्ञात न कुछ जिस प्रकार से घड़ा है घड़े केवर मिट्टी का लेप लगा दिया है इतने मार्ग से कोई नहीं के घड़े को हमने जान लिया व्यवहार नहीं होता मृदालिप्तो कुंभ मृत्ति लेप कर दिया हुआ घट उतने को देख करके कुछ न उच्चते, हो गया ऐसा व्यवहार नहीं होता क्यों धीमा कुंभि व्याप्त कुंभ का ज्ञात न्ञात उत्ष्ट नहीं कने का जब घटने में घटकर मिट्टी का लेप हुआ अर्थात चैतन्य रहित केवल मिट्टी का होने से घट का प्रकाशन नहीं होता है कहने का तत्प्रज्ञा यहां पर केवल वृत्ति का के जाने से ज्ञान उदय नहीं होता केवल वृत्ति का के जाने से ज्ञान उदय नहीं होगा, जब वृत्ति में चिधावास आरूढ़ होकर पहुंच जाए तब ज्ञान का उदय अतः घट का वृत्ति के संबंध होने के बावजूद भी घट का ज्ञान उदय नहीं हो सकता केवल वृत्ति का संबंध होने पाव सकता कुंभ का केवल मिट्टी के साथ लेप करने में कुंभ का प्रकाशन नहीं होता कुंभ का प्रकाशन के लिए मिट्टी का लेप से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है आपके आंग की वृत्ति का जाना उसी प्रकार यहां पर भी समझ यदा यथा जिस प्रकार से मृदालिप्त कुंभ ज्ञाती कुछ इस दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई व्यवहार करता हो देखने को नहीं मिला क्या व्यवहार करते हो हुए काला मिट्टी लाल मिट्टी किसी भी मिट्टी से लेप दिया गया इतने मात्र से लेप प्राप्त होने मात्र से कोई ज्ञात न उच्चत है ज्ञात हो गया ऐसा नहीं कहते हैं यथा तथा बुद्धि मात्र व्याप्त कुंभ चिदावास चिदावासित बुद्धि व्याप्त कुंभ है उस कुंभ में ज्ञातता को स्वीकार नहीं किया जाता है भावा। इस विचार का फलित क्या है तो नाम कुम्भे न फलम ब्रह्म चैतन्य सत्वत ज्ञातत्व नाम का चीज कुंभ में है कुंभो कुंभे कुंभ में जो ज्ञातत्व नाम का चीज है वो चिदाभा का फल है समझो चिदाभा क्यों मानना चाहिए क्योंकि चिदा से पहले था ना पहले क्यों ज्ञात हुआ यदि ब्रह्मचित ही हुआ ज्ञात को पैदा करके ज्ञात को प्रकाशन करने लग जाए तो ब्रह्मचित्य पहले भी था वृत्ति का जाने से पहले भी ब्रह्मचेतन है ना सर्वोद्र व्यापक होने से फिर उस ब्रह्मचेतन जो सर्वत्र सर्वोत्र है वो पहले ही घट में ज्ञातता को उत्पन्न करके ने प्रकाशन किया इसे स्पष्ट है कि चिदाभास जाकर ज्ञातता पैदा करता है तब ब्रह्मचेतन उसको प्रकाशन कर पाता है उससे पहले उस गठ का प्रकाशन भले ही हो रहा हो सामान्य प्रकाश से सामान्य रूप प्रकाशित हो रहा है ज्ञात पद विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता यह सारा का सारा खेल बुद्धिवृत्ति आरूढ़ाश ज्ञात नाम कुंभ अतः चिदा भाषोदया न फलम ब्रह्मचैतन्य ब्रह्मचैतन्य फलोदय नहीं करता माना प्रागपि सत्व क्योंकि प्रमाणों की प्रवृत्ति से मैंने बुद्धियादि वृत्तियों का प्रवृत्ति से पहले भी ब्रह्मचित हुआ था फिर पहले से ज्ञात हो जाता ये समस्या हो जाएगी फिर बुद्धि की जरूरत ही नहीं व्यवहार के लिए केवलाया बुद्धि ज्ञातत्व तो जन्म असामर्थत्व केवल जब बुद्धि ज्ञातत्व की उत्पत्ति में असमर्थ है अथा कुंभे चिदाश लक्षण से उत्पत्ति चिदा भास फल उत्पत्ति रेव इसे कुंभ में उत्पत्ति को मानना ही पड़ेगा उसी का नाम नाम प्रसिद्ध उसी को ज्ञातत्व नाम से प्रसिद्धि से कहा जाता है कल्पनीय फिर भी कल पूर्व फिर भी हम चिदाबास को नहीं मानेंगे क्यों नहीं मानोगे ब्रह्मचित से फल से सद्भावत चेतन फलाकर के परिणाम हो न हो जाए चिदाभाष को फल रूप मान रहे हो ब्रह्मचैतन में फल रूप मान लोधान पर चैतन्य में चैतन्य फल है का, का सामान्य कोई फल क्यों नहीं मानोगे चिदा भाग रूपये विशिष्ट को फल क्यों मानना चाहते हैं तो जैसे धान जी कहता है ब्रह्मचेतन फलम घटाज स्पुर नवती ब्रह्मचेतन को घटा घटाध स्पूर्णात्मक फल नहीं माना जा सकता क्यों प्रागपि मैंने प्रमाण प्रवृत्ति पूर्वी प्रमाण कौन है बुद्धिवृत्ति निकल कर एक के माध्यम से बाहर जो जा रही है इससे पहले भी विद्यमान पहले भी ब्रह्मचेतन वहां विद्यमान है फल से तो तद तो तो उत्तरकालीनियम लेकिन फल कब हो रहा है घट ज्ञान कब हो रहा है वृत्ति के प्रवृत्ति से पहले कि वृत्ति के प्रवृत्ति के बाद अनुभव यही कहता है वृत्तियों की प्रवृत्ति के बाद ही हमें ज्ञान होता है अरे मानना पड़ेगा वृत्तियों की प्रवृत्ति के बाद ही उस घट में ज्ञात पैदा हुई उससे पहले ब्रह्मचितन सामान्य रूपेण व्याप्त होने पर वह सामान्य चैतन्य फल रूपण वहां स्मरण नहीं करता है स्पष्ट हो गया उत्तर काल में तुनिय मात नन्विदम परागर्थ प्रमेषु इत्यादि सुरेश्वर वर्तिवृद्धम इत्याश त विवक्षा अनभिद चौद्यमित परिहरित पूर्वपक्षता है बाहिघटादि प्रमेय में सुरेश्वराचार्य ने अलग व्यवस्था दिया और आप अलग बात कह रहे हो परागर्थ प्रमेयु इत्यादि वर्ति संग्रह यहाँ पर बता रहे हैं अर्थ बताएंगे वार्तिक नीचे दे रहे हैं उस वार्ति के विरुद्ध है इत्याशंक्य विवक्षा नार्तिक वा कार्य जो कह रहे हैं उसकी क्या विवक्षा है उनकी क्या कहना चाह रहे हैं इसको न जान करके पूर्व पक्षी गलत शंका कर रहा है इसने पहले वार्तिक को बता के उसका क्या वास्तविक लक्ष्य है वो भी बता दी परागर्त प्रमेस या फल संवित शेय वे अर्थ वेदांत प्रमाणत परागर्त प्रमेश समित्क। से, से और आप फलत्वस को कह रहे हो और ये फलत्व किसको कर रहे हैं साक्षात ब्रह्मचेतन को कह रहे यहाँ समीक्षण से क्या लिया जा रहा है पूर्व पक्षा ले रहा है समीक्षण से ब्रह्मचेतन को ले रहा है ले रहा वार्तिक कार्य इस वार्तिक में विद्यमान पूर्व पक्ष ने क्या चैतन्य घटा दी है पदार्थ तेज प्रमेष प्रमाण विशेष उन प्रमे में जब प्रमाण की प्रवृत्ति प्रवृत्ति के तरफ ग्रहण किया जाए सत्सु यह प्रमाण फल पेता जो प्रमाण का प्रवृत्ति पूर्वक तो स्वीकृत है सही वही अस्वीन वेदांत शास्त्रे उसी इस वेदांत शास्त्र में वेदांतोक्त प्रमाण का वेदांत तो प्रमाणों के द्वारा स्वीकृत वेदांत वाक्य लक्षण प्रमाण नूप जानना चाहिए ऐसे उन्होंने कहा कि वहां संविधान पूर्व जो शुद्ध चेतन ले रहा है उसको खंडन करेंगे अगला कारेण चित साक्षित वार्तिकेण चित भेदः साहस्यं यतः साचार्य जी ने शंकराचार्य जी कहाँ बोले हैं उपदेश में साफ साफ बोला है ब्रह्म अलग है ब्रह्मचेतन और फलात्मक चेतन जो वृत्ति के द्वारा फलात्मक जो चेतन है वो भिन्न है साफ साफ कह चुके हैं इसे उसके विरुद्ध में वर्त कर कैसे बोलेंगे यहाँ पे गुरु का खिलाफ चेड़ा कैसे जाएगा? गुरु के वचनों को स्पष्ट करने के लिए चेड़ा जा रहा है ना प्रयास कर रहा है वार्तिकों से इसे गुरु ने साफ जब बोल दिए हैं ब्रह्मचैतन जो सामान्य है उससे भिन्न वृत्ति के प्रवृत्त होने की उत्तर काल में वाला फल चेतन जो है वो अलग ही होगा अतव इस वार्तिक में शब्दों को उसके अनुसार अर्थ लेना पड़ेगा ना मन थोड़े अर्थ लोगे देता ब्रह्मचेतन ले कह दिया विशि लेना पड़ेगा पड़े सामान्य नहीं लेना वर्तना ब्रह्मचेतन सदृश ब्रह्मचेत है प्रमाण फल प्रमाण चेतुरा जन्य फलत्व स्वीकार करने विवक्षित तो न ब्रह्मचेतन भाव ब्रह्मचेतन साक्षात नहीं लेना चाहिए वार्ते कारण ईदृशी वक्षा कूद वार्तिक कार्य शब्दों का ऐसा अर्थ विवक्षित है कि आपको कैसे मालूम हुआ कि उस वार्तिककार का जो गुरु थे गुरु भी श्रीमदाचार्य शंकराचार्य उपदेश भेदस्य ब्रह्मचैत भेद का भेद को वहां स्थापना किया है तयोह, ऐसे दिवचन हैतन और फल चैतन्य दो चैतन्य अलग अलग हैं ये बात उन्होंने स्पष्ट कहा है यदि ऐसा भेद है तो वर्तमान में प्रकृत प्रकरण में क्या लाभ होगा इस विचार से एवं आभास तस्तत्भ्रमणा भाष्य वही इस निष्कर्ष और अज्ञातत्व और ज्ञातत्व इन दोनों को कौन प्रकाशन करेगा ब्रह्म और उसमें अज्ञातता बुद्धि पैदा करती है और ज्ञातता को तस्मा तस्मा से निश्चर्ष क्या निकला ज्ञातत्व जैसे आभासदी था जब आभा मैंने बुद्धिवृत्ति निकली बुद्धिवृत्ति का उदय हुआ तो वृत्ति उदय होने से चुनाभाष प्रवृत्त हुआ उसके साथ बुद्धि बुद्धि बुद्धि माना जाएगा, बने तो, तो कहा गया और से क्या जन घटे घट ज्ञातत्व को पैदा कर दिया और पैदा के उस ज्ञात को तत्व उस ज्ञातत्व को पुनः ब्रह्मणा भाष्यम ब्रह्म के द्वारा भाष्य हो जाता है सामान्य ज्ञातत्व देव ही जैसे अज्ञातत्व ही अज्ञातत्व के समान जैसे अज्ञातित्व ब्रह्मभाष्य है कौन करेगा ब्रह्मचेत नहीं करेगा करेगा यह निष्कर्ष अच्छे दोनों भिन्न मानना पड़ा विशिष्ट का काम अपना अलग है सामान्य काम अपना अलग है और विशिष्ट के बिना केवल सामान्य से भी काम चलेगा नहीं सामान्य से बिना केवल विशिष्ट से काम चलाना चाहो हो ही नहीं सकता स्थापित इस किया इसलिए तो, इस तो तो कि होगा उसे बुद्धि को मानना पड़ेगा बीच में बुद्धि को मान तो विशिष्ट माना आपने विशिष्ट ही भेद बन रहा है अज्ञात तब पूर्व पक्ष नेता विशिष्ट से काम चला जो घट को प्रकाशित कर रहा है वही घट का ज्ञान को भी प्रकाशित कर दे तब सिद्धांत ने वो भी नहीं हो सकता क्योंकि वो उसका सामर्थ कितना है केवल पैदा करने तक है उससे आगे उसका सामर्थ क्षीन हो, हो जाता है वहां से हमारे बस की बात नहीं इसे आगे हमने घट के ज्ञातता पैदा कर दिया आगे ज्ञात कौन प्रकाशित करेगा कल सोचता है चिदाभास जो मेरे को प्रकाशन कर रहा है वही प्रकाशन करे कौन प्रकाशन कर रहा है सामान्य प्रकाश चैतन्य शास्त्र में एवं ब्रह्मचिदाभाष उत्पादित विषय भेद प्रदर्शनी स्पष्ट थी ब्रह्म और चिदाभाष भेद का जो उत्पादन किया गया था अब उसको और स्पष्ट करने के लिए विषय भेद प्रदर्शन के द्वारा स्पष्ट किया जाता है धीवृत्तिया भाष कुंभान समूहो भासते चिदा कुंभ मात्र फल एक आभा सामान्य चेतन कर जा रहा है तीनों को प्रकाशित कर दे रहा है किस किस को घट को घट को प्रकाशित कर रहा है घट के पास आए हुआ धीवृत्ति वृत्ति को भी प्रकाशन कर रहा है सामान्य प्रकाश आवृत्ति में आरूढ़ा भाष को भी प्रकाशन कर रहा है सामान्य प्रकाश आप अलग खड़े होकर के, रख कर के आप को देखो। जो प्रकाश किसे दे रहे हैं सामान्य प्रकाश उसको प्रकाशित कर रहा है दर्पण को भी वही प्रकाशित कर रहा है वही प्रकाशित कर रहा है घट वृत्ति बुद्धि दर्पण और उसमें आरुडिचिदाभास ये सारे चीज़ को सामान्य प्रकाश ही प्रकाशित करता तीनों को प्रकाशित करता है और चिदाभास अकेला क्या कर रहा है वो खुद मात्र कर पाता है तीनों को नहीं कर पा अंतर कुंभ मात्र फल एक आभा के द्वारा तीनों के समूह प्रकाशित किया जाता है के द्वारा कुम्भ फलरूप फलरूप मात्र फलरूपात्र से वह चिदा घट को स्पुरता है देखिए चिदाकार ब्रह्मचैतन्य लो ब्रह्म चैतन्य के द्वारा तीनों के समूह प्रकाश हुआ लिया कार्य उसका विकार और विकारी बुद्धि और बुद्धि की बुद्धिक वृत्ति बुद्धिक को एक शब्द एक चीज हो गया और सभी दूसरी चीज हो गया और कुंभ तीसरी चीज हो गया या तो तीन माने तो चार धी चार। धी का वृत्ति और घट चार अगर धी वृत्ति को आधे करता धी वृत्ति एक चिराबास घट तीन ऐसा दोनों देशों बहुवचन तो होना ही है तीन हो तब चार हो तो लेकिन समूह कौन प्रकाश सभी के सभी को चिदा, चिदा कर साफ है, हैूपन तो तो तो तो इसी प्रकार से सारे चीजों को ब्रह्मचेतन प्रकाशित कर देता है अब एक घर के पट नहीं है यह कैसे मालूम ब्रह्मचेत नहीं करता बुद्धि का काम और वही चिदा भाष क्या करता है घट एक मात्र प्रकाशित कर देता है और घट एक घट है ये पट नहीं है को समूह को चिदा भाषे और कुंभ मातृ क्या करेगा घट सा एक चिदा भास चिदा भास मात्र प्रकाशित करता है किसे कुंभ मातृष्ट फल रूप पर कुंभ मात्र विद्यमान फलस्वरूप होने के नाते वह चिदावास के द्वारा एकमात्र घट का प्रकाशन होता है कुंभ से चिदावास ब्रह्म भय कुंभ कुंभा ब्रह्म इसे क्या निर्णय निष्कर्ष निकला घट को दो व्यक्ति प्रकाशन कर रहे हैं। समूह के अंतर्गत सामान्य रूपेण घट को प्रकाशित करते किसने ब्रह्म चैतन्य और चिदावास ने फल रूपेण विद्यमान होकर उसको विशिष्ट रूप प्रकाशित कर दिया दोनों के से घट क्या हो गया प्रकाशित हो गया कुंभ कैसा है चिदाभास चिदाभास ब्रह्म है भी और ब्रह्म भी है है इसमें क्या लिंग है? उस उस लिंगम जो युक्ति है तर्क तो दे देखो चैतन्य स्मृत्य अन्य व्यवसाय तथ्योदिती को अन्य मैंने तार के कहा नहीं आएंगे लोग वैशे लोग क्या बोलते हैं अनुव्यवसाय उनको भी तो मानना पड़ेगा दोस्ती नहीं माने बिना व्यवस्था नहीं चलेगी दोस्ती माननी पड़ती है वैसे हम भी यहाँ पर कह रहे हैं कुंभ द्विगुणम चेत्रुणा चेत्र है मैंने दो गुणा, दो गुणा डबल नहीं हाँ दो पड़ गया डबल चैत्र पड़ गया अल्लाह में दो प्रकार से प्रकाशित हो रहा है इसलिए उच्च तर्क से आधार पर अनुव्यवसाय नाम से कह देते हैं अतः घट से ब्रह्मचिदाभाष उभय भाष्य ब्रह्मिदावास तो द्वंद्रभा होने से कुत दुगुणम चैतन्य कुंभ में ज्ञातव दो प्रकार का चैतन्य भाषित होता है के द्वारा भाष्यता देखी गई है इधम में घट ज्ञातता अवभाषम चैतन्य नामांतरण इत्यादमे इसी चीज को माने घट में जो ज्ञातता के अवभाषक चैतन्य को कार्किों के द्वारा एक दूसरे नाम के द्वारा व्यवहार किया जाता है तो देव इस हमारे द्वारा कथित जो ब्रह्म चैतन्य का प्रकाशक है समूह का भी प्रकाशक और गट में विद्वान, का जो प्रकाशक है उस चैतन्य को ज्ञानांतरण प्रावृति योजना अनुव्यवसाय नाम का एक अलग ज्ञान स्वतंत्र स्वप्रकाश ज्ञान को मानते हैं वो अयम घट दिवार भेदादअपि स ब्रमणोर भेद अवगंत एक और भेद दे रहे हैं अयंगट ज्ञातो घटा व्यवहार भेद हो रहा है कि नहीं हो रहे क्यों हो रहा है अयंगट और ज्ञातो घट ये व्यवहार भेद क्यों पड़ा हुआ शब्दों में भेद आ रहा है ही नहीं अर्थ में भेद है अयंगट बाह्यत् बोध हो रहा है ईद अंत्य हो रहा है और ज्ञाता घट आंतरिक विषय बन रहा है ये भेद कैसा आ गया आप कहते हैं आयन घटा चिदाभाष्य भाष्य हो रहा है इसलिए बाई है चिदा भासी कर दिया। और यदि ज्ञात चिदाभाषाष्य होता वो भी बाई हो जाता नहीं चिदाभाषा नहीं है आपके उत्कूट क्षेत्र के दरभाष्य होने से आपके साक्षी के दौर हो गया यदि ज्ञातता को भी चिदाभाषिक भाषित कर देता तो ज्ञान कैसे होता बाहि हो जाते जाता ज्ञात घट भी ज्ञात घटा नहीं बोल सकते गड़्या, ऐसे नहीं करते मया ऐसे पर इसलिए भी आपको मानना पड़ेगा कि उनकी जो बाय ज्ञान आकार का जो व्यवहार भेद दिख रहा है अहिंघट ज्ञात घटा यदि व्यवहार भेदा था छिदाभा ब्रमणोर भेदो अवगंत्य छिदा ब्रह्म रूपा विशिष्ट और सामान्य का बीच भेद को स्वीकार करना ही होगा घटोक्ति आभा ब्रह्म भवे साफ साफ कहते हैं घटो में ये जो व्यवहार है ये असो उक्ति ये जो कथन आप कर रहे हो ये किसके कृपा से हो रही है आभास से प्रसाद ये की कृपा से हो रहा है अब क्या तो घटाई थी ये जो आप कथन करते हो हो रहा है अब आगे ना अब क्या कह रहे हैं बाहर ब्रह्मानी वेचन करके दिखा दिया बाहर में भी घट में भी चिदाबास का काम अपना अलग है और ब्रह्मचेतन का काम अलग है उसी पर अंतर में अंदर में भी खुश भीतर में भी यथा देहा घटादी प्रदेशवास ब्रमणी चित्रवास ब्रह्म को अलग अलग करके आपने समझा तथा चिरावासूटस्थ देखिए भीतर विद्यमान भी जो चित्रवास और कुटस्थ का भेद व्यवहार जो क्या हो रहा है और इस अलग अलग कौन क्या काम कर रहा है भीतर में चिरावास और कुटस्थ अंत विषयों कैसे काम करते वो हमें आभास आभा ब्रह्मी देहा तुटस्थ विचेता व पुष्यपि आभास और ब्रह्म देह से बाहर घटालियों में जिस प्रकार से अलग अलग करके समझा दिए हैं ठीक उसी प्रकार से अब हमें व पुष्य अपी ईश्वरी के भीतर में आंतरिक विषयों में भी यह आभास और कूटस्थ किस प्रकार अलग अलग व्यवहार होता है कैसे उसका ज्ञान होता है क्या उसका आकार है स्वरूप क्या है वो स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं विचार करके पृथक कर ले कैसा होगा पूर्व कहता है महाराज देहाद ही छिदा व्याप्त घटाकार वृत्ति चिदा वद्र। आंतर विषय गोचर वृत्तिभाव बाहर में तो वृत्ति स्पष्ट हो रहा था छिदा भाषा कैसे बुद्धि निकली आंख से कान से किसी न किसी इंद्र से बाहर जा रही है बुद्धिवृत्ति और उसके साथ चिदाबाज जा रहा है बाहर मालूम हो रहा है साफ साफ यानी यहाँ तो मालूम नहीं होता अंदर कोई वृत्ति चलती है यहाँ तो जाति भी दिख रही है जैसे दिखा कैसे पता चल जाती है, है? हमने आंख खोला तीसरा आँख से आंख पकड़ पकड़े अब तो क्या होगा दिखेगा समझने की चीज इसका मतलब प्रतिबंधक आ गया वृत्ति जा रही थी प्रतिबंध गाने से ग्रहण नहीं किया प्रति हटाओ तो ग्रहण हो गया इसको बाहर जा रही है वृत्ति साबित हो गई तो वहां तो बाह्य विषयों में तो सर्वान सिद्ध है कि वृत्तियां बाहर जाते हैं इन आंतरिक विषयों में वृत्तियों की प्रवृत्ति होती है इसमें क्या प्रमाण है पूर्व पक्ष कहता है कूटस देहादे चिदा भाष व्यापी जो घटाकारात्मक वृत्ति है वो होती है जैसे आंतरविषय गोचर आंतरविषयों के को विषय करने वाली वृत्ति हमारे को अनुभव में नहीं आता कथम त्यापक इसे उस तार्पन करने वाली वृत्ति पर आरूढ़ चिदाभास की कल्पना कैसे कर सकते हैं सुधार कैसे कर सकते हैं इत्या संज्ञाभाष कथम अपम्य थे उस आंतरविषय व्याप्त वृत्ति है ऐसा हम नहीं मान सकते जब तब तो वृत्तियों में चला भास को हम कैसे मान सकते हैं तो सिद्धांत दी गए विषय गोचर नृत्य भावे अपमारी ठीक कहते हो भीतर में ऐसे घटपट आदि विषय नहीं है जिसको विषय कर लेगा है ना? झोले के बाहर और झोले के भीतर के विषयों को आप देख लेते हो जैसे शरीर के बाहर शरीर के भीतर में कोई विषय थोड़े पढ़ाए गए उसको देखेगा बल्कि यहां जो दूसरी तरह की वृत्तियां होती स्थूल आकार वृत्ति नहीं हो सकता ना यहाँ अंदर में अंदर जो वृत्ति होगी आप क्रोध आकार वृत्ति कामनाकार वृत्ति स्वप्नाकार वृत्ति अहम कर वृत्ति है मम इत्या वृत्ति है ऐसे वृत्ति कहाँ हो रही है बाहर है क्या मैं तो, तो भीतर का मूंगा है उन वृत्तियों का विषय जो अहम मम क्रोध कामना वगैरह कहाँ है बाहर है क्या वो भी भीतर ही इसीलिए यहाँ आप स्थूल जैसा विषय ना वो अंदर को हार्ड मांस को थोड़ा देखेगा बुद्धि जाकर के वो कहां वो कहा तो मशीनों से दिखाई देता, देता है या तो ऑपरेशन में फाड़ना पड़ता है डॉक्टरों को अंदर देखने के लिए बुद्धि अंदर के हार्ड मांस को नहीं देखती नहीं तो अपने आप प्रोजेक्ट कौन सा खराब हो देख लेती वो मशीनों की जरूरत क्या था आप बुद्धि से देख लेते लीवर कितना खराब है नहीं अंदर चले जा कितनी कितनी खराब है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इन बुद्धि अंदर की हाड़मा स्थल को पकड़ती नहीं नमन पकड़ता है वहां दर्द हो रहा है तो ज्ञान हो जाएगा वहां का सुख तो को ग्रहण कर लेता हैं सूक्ष्मों को ग्रहण करता है स्थूल भाव को ग्रहण नहीं करता और पाइप मिशिन क्या करते इनके स्थूलों को ग्रहण करते सूक्ष्म को ग्रहण नहीं करते एक बार अपना शरीर का चेकिंग कराया डॉक्टर ने और चिंग में रिपोर्ट है सब नॉर्मल साइज नॉर्मल साइज नॉर्मल साइज तो हमने डॉक्टर से पूछा ये कैसा आपका मशीन है झूठा नॉर्मल बता रहा है अरे डायबिटीज है इसके अंदर तो किडनी नॉर्मल नहीं है अरे कैसे लिखे किडनी नॉर्मल है तब उन्होंने कहा इसको लिखने वालों की गलतियां नॉर्मल साइज लिखना चाहिए वो केवल इसकी साइज बता रहा है फंक्शन नहीं बता रहा है वो लंबा चौड़ा उतना है काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये मशीन नहीं बोलता है। वो केवल नाप लिया इतना लंबा चौड़ा होना चाहिए लंबा चौड़ा है छोटा नहीं हुआ है और सूचन नहीं हुआ है ये बोल रहा है कि मशीन केवल अल्ट्रासाउंड फल्ट्रासाउंड जितने भी मशीन है ये केवल आपके स्थूल नाप बोलते जो जैसा होना चाहिए उनका सामान्य विज्ञान निर्णय कितना होना चाहिए लिवर के साइज और घट गया कि बढ़ गया या वैसा ही है उतना ही बोलता और काम ठीक कर, <laughs> कर रहा है कि नहीं पंपिंग पक पक वो नहीं बोलता कितना कर रहा है ठीक कर रहा है नहीं कर रहा है खून सफाई करता है ना किडनी ठीक से साफ कर रहा है कि नहीं कर रहा है कितनी मात्रा में कर रहा है कितनी मात्रा में खराब है ये सब नहीं बोलता वो केवल आकार को लेकर के वर्णन कर देता है इसके आकार ठीक है और काम ठीक नहीं होता जैसे आदमी होता ना बाहर से ठीक लग रहा है भीतर से खोखला होता है काम करने लायक कुछ नहीं बाहर से देखते कुछ नहीं दुबले पतने और उसे एक तम भी उठा के चल देखा सब वजन उठाकर भागते रहते दिखता है उसको दस किलो उठाने जा रहे बाहर के <laughs> आकार को मशीन बता रहा है और उसे कारी को बताता और बुद्धि कारी को पकड़ रहा है क्या हो रहा है घर अंदर सुख दुख दर्द लेकिन आकार को पकड़ता ये अंतर इसलिए भाई दृष्टांत जो दिया गया घटा दी वह स्थल को पकड़ रहा था वृत्ति वैसे यहाँ स्थूल को पकड़ने की कोशिश करोगे तो दृष्टांत नहीं मिलेगा भीतर का भीतर में वृत्ति किसको विषय करता है स्थूल वस्तुओं को नहीं सूक्ष्म चीजों को वो सूक्ष्म ऐसी चीजें हैं जो स्थायी अंदर नहीं रहता है होते आहम, ममा क्रोध कामना आ रहे जा रहे आ रहा है, जा रहा है। अंदर निरंतर रहता उनको विषय करती है वृत्ति अब उसका प्रकाशन किया कौन चिदा सुखी चिदा सुखवानतन ज्ञातम सुखम मैं अयम सुखम दुखम ये, ये चिदावास करता है तार सुखवान दुखवान दुखी सुखी अहम ये ब्रह्मचर्य करता है इस वहां भी दोनों का